राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम अमीर बारह सन 1220 ईस्वी में मध्य एशिया में चंगेज के हमले हो रहे थे समरकंद के आसपास बसे कबीलों के लोग इधर उधर भाग रहे थे उन्हीं में से एक कबीले का सरदार सैफुद्दीन महमूद भागकर हिंदुस्तान आ गया दिल्ली में तब इल्तुतमिश का राज्य था सैफुद्दीन उनके दरबार में पहुंचे जहां पना हाजरा कबीले के सरदार सैफुद्दीन महमूद पेश होने की इजाजत चाहते इजाजत है जहां पना की खिदमत में आदाब पेश करता हूं हुजूर का इकबाल बुलंद हो कहिए सैफुद्दीन, कैसे आना हुआ जनाब मैं समरकंद के नजदीक केश का रहने वाला हूं वहां चंगेज खान ने कतलेआम मचा रखा है मैं अपने कुछ साथियों के साथ भागने में कामयाब हुआ अब यहां हिंदुस्तान आया हूं तो इस मुल्क से मोहब्बत सी हो गई है आपकी इजाजत हो तो मैं यहीं बसना चाहता हूं ठीक कहते हैं आप यह मुल्क ही ऐसा है कि इससे बरबस मोहब्बत हो जाती है आप शौक से यहां रहे जी किसी चीज की दरकार हो तो हमसे कहें आपकी जरा नवाजी है सैफुद्दीन को पटियाली की जागीर अता कर दे। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। सैफुद्दीन ने इल्तुतमिश के एक विश्वासपात्र इमादुल मुल्क की बेटी दौलत नाज से शादी की और में रहने लगे बारह सो तेपन ईस्वी में सैफुद्दीन महमूद और दौलत नाज के यहाँ बेटे का जन्म हुआ यमीन अबुल हसन खुसरोहल जिन्हें हम अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं खुसरो खुसरो निजाम निजाम के के बलि बलि बलि बलि बलि बलि बलि बलि जई जई जई जई अमीर खुसरो को थोड़े से शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है वे कवि भी थे और संगीतकार भी इतिहासकार भी थे और सूफी भी दरबारी भी थे और सिपाही भी कहते हैं जब उनके दूध के दांत गिर रहे थे तभी कविता के मोती भी झड़ने शुरू हो गए थे 19 वर्ष के होने तक तो उनका पहला दीवान यानी कविताओं का संग्रह भी सामने आ गया था दिल्ली में तब गयासुद्दीन बलबन का राज्य था बलबन के भतीजे मलिक छज्जू ने जब युवा खुसरो की रचनाएं सुनी तो बहुत प्रभावित हुआ उसने खुसरो को अपने साथ रहने का निमंत्रण दिया खुसरो मलिक छज्जू के दरबारी और फिर दोस्त बन गए वे शाम को मिलकर बैठते शेर शायरी और संगीत की महफिलें सजती वहीं पर खुसरो का फारस और हिंदुस्तान के संगीत की बारीकियों से परिचय हुआ भी बलबन का बेटा बोगरा खान पंजाब से दिल्ली आया मलिक छज्जू ने बोगरा खान को अपने घर पर दावत दी आइए आइए भाईजान खुश कहो भाई मलिक छज्जू कैसे हो अल्लाह की रहमत है भाईजान आइए आप यहां तशीफ रखिए हम्म, और सुनाओ क्या हाल है दिल्ली वालों के सब खैरियत है पहले ये बताइए आप से से शौक रखते हैं हैं या से? क्यों मिया? तुम्हारे दिल्ली में क्या ये दोनों अलग-अलग अरे भाई कुछ ऐसा करो कि तस्वीर भी हो और उसमें रंग भी हो वाह वाह भाईजान वाह क्या शायराना बात कही है शायरी की तस्वीर में मौसीकी के रंग भाई तब तो अमीर खुसरो आपको ही जहमत करनी होगी बहुत बेहतर क्या सुनेंगे भाई हिंद के शायर हो में ही सुनाओगे और क्या नहीं भाईजान नहीं ऐसी कोई मजबूरी नहीं है खुसरो फारसी के भी बेहतरीन शायर हैं हम नहीं मानते कि दिल्ली में रहकर कोई फारसी का शायर हो सकता है तुम तो कुछ हिंदवी में ही सुनाओ अगर ऐसा है हुजूर तो कुछ ऐसा अर्ज करता हूँ जिसमें फारसी और हिंदवी दोनों ही के रंग इरशाद, इरशाद मिस्की मकुन् तगा फूल से हाल मिस्की मकुन्तगा फूल दुराई नैना बनाए बतियाँ दुराए नैना बनाए बतियाँ नार में जाताबे जरा हिज़रानादार में जा नाले ना हुए लगाए छिया नाले हुए लगाए छिया वाहू वा, वा, वा। क्या बात है वाह वाह वाह वाह क्या बात है खुशरो किस कदर खूबसूरती से जोड़ा है फारसी और हिंदवी को वाह वाह हिंदवी यानी हिंद की वो भाषा जो न तो उर्दू थी और न हिंदी लेकिन जो हिंदुस्तान के आम आदमी की बोलचाल की भाषा थी उन्होंने देश के कोने कोने में भ्रमण किया था यहां के लोगों से मिले थे उनके साथ बैठकर खाना खाया था उनके साथ मिलकर उनके जैसे गीत गाए थे अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी। अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी। अम्मा मेरे बाबा को भेजो जीतिक जी। कैसा शानदार घोड़ा है तो सवार कौन कम शानदार है क्या हुआ बच्चियों रुक क्यों गई गाओ ना हमारा देहाती गीत आपको क्या अच्छा लगेगा अरे तुम्हारा गीत सुनने के लालच में ही तो मैं यहाँ रुक गया हूँ <laughs> <laughs> मेरा घोड़ा कुछ देर आराम कर लेगा और मैं तुम्हारा गीत सुन लूंगा सुनाओ ना बेटी तो सुना, तो शुरू तो करना, नहीं, मुझे अच्छा अच्छा अम्मा मेरे बाबा को भेजोरी सावन आया अम्मा मेरे बाबा को भेजोरी सागे <laughs> अच्छा इसके आगे इसके आगे हमें नहीं आता हमने तो बस कहीं से इतना ही सुना था अच्छा तो चलो इसके आगे कुछ और जोड़ देते हैं <laughs> हम्म लो ऐसे का सावन आया बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ारी के सावन आया के सावन आया अम्मा मेरे भैया को भेजोरी के सावन आया किसावन सावन ये तो पूरा गीत बन गया हाँ, अब हम हर झूले पर इसे ही गाएंगी जरूर गाना बच्चियों जरूर गाना और मुझे याद कर लिया करना मगर आप है कौन मैं मेरा नाम खुसरो है बेटी खुसरो? <laughs> अच्छा खुदा हाफिज खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। उन्ही दिनों अमीर खुसरो की भेंट महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया से हुई खुसरो उनसे बड़े प्रभावित हुए और अक्सर उनसे मिलने जाने लगे हजरत निजामुद्दीन भी खुसरो को बहुत मानते थे उनकी खान कह पर अक्सर कवाली की धूम रहती थी अमीर खुसरो ने भी अपने गुरु की शान में बहुत से कौल लिखे जिन्हें कवाली के रूप में गाया जाता है मिर खुसरो ने कई बादशाहों की बादशाह देखी गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल की लड़ाई पर जाने लगा तो उसने अमीर खुसरो को बुलवा भेजा उधर हजरत निजामुद्दीन उन दिनों बीमार थे खुसरो उन्हें छोड़कर इतनी दूर जाना नहीं चाहते थे मगर बादशाह का हुक्म टाल भी तो नहीं सकते थे उन्हें जाना ही पड़ा बंगाल से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक को बिहार के विद्रोह को दबाने के लिए उल्टे पांव लौटना पड़ा खुसरो बीमारी का बहाना कर लौट पड़े न जाने क्यों उन्हें संसार सूना लग रहा था उनका जी भर भर आता था हजरत निजामुद्दीन की खानकाह पर पहुंचकर जब उन्हें पता चला कि हजरत नहीं रहे तो उनके मुंह से एक दोहा निकला गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे के चल खुशरो घर आपने रैन भाई और वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़े उसके कुछ ही दिनों बाद सन में, अमीर चल बसे, उन्हें वहीं उनके महबूब हजरत निजामुद्दीन की मजार के पास ही दफन किया गया है हर वर्ष वहां उर्स मनाया जाता है देश के कोने कोने से आकर अव्वाल हजरत निजामुद्दीन और अमीर खुसरो को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सिर्फ कव्वाली ही नहीं भारतीय संगीत की कई विधाओं पर अपनी छाप छोड़ गए हैं अमीर खुसरो अमीर सरो अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम आलेख डॉक्टर शुभ्रा शर्मा विशेष संयोजन स्वर्ण गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार देवकी नंदन पांडे गुलशन कपूर मनोज भटनागर अभय भार्गव राम मैनी नीरज शर्मा कुमारी सुषमा कौशिक फरहा वकील संगीत दिनेश प्रभाकर ध्वनियांकन भूषण गजबीय और सतीश लाडे निर्माण सहयोग शैलेन्द्र कुमार निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा और परियोजना निर्देशन डॉक्टर एलजी सुमित्रा